बीएचएमएस एच एम एस है एम है और होम्योपैथी में उन्होंने एमडी किया है और साथ ही साथ नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ होम्योपैथी स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर uh, भी हैं तो आइए उनसे बात करते हैं आज के शो को उनके द्वारा उनके कुछ बातें होम्योपैथी कैसे काम करता है और होम्योपैथी मेडिसिन किस तरह से हमारे जीवन में काम करता है और जैसे कहते हैं कि बहुत से पुरानी जो बीमारियां हैं वो होम्योपैथी में कैसे ठीक होता है कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज के शो में तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर रुपेश कुमार पांडे जी का बहुत बहुत स्वागत नमस्कार दोस्तों डॉक्टर रुपेश कुमार बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूँगा कि मेरी और आपकी पहली मुलाकात है और हमारे सभी रेडियो लिसनर भी इस वक्त आपको सुन रहे पहली बार तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में खुद ही बताएं मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ जी और मैंने बीएचएमएस भोपाल से किया था और एम किया था मैंने बैक्सन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ग्रेटर नोएडा से ग्रेट हुँ। जब होम्योपैथी में मैं इंटर्नशिप में था तो मैं देखता था कई मरीज आते थे पीड़ित रहते थे और एलोपैथी दवाओं से भी उनको नहीं आराम होता था खुद होम्योपैथी प्रेफर करते थे तो इसलिए मैंने एमडी को विशेष महत्व दिया और तैयारी किया और वहाँ ग्रेटर नोएडा में, में मेरा हो गया सिलेक्शन फिर मैं वहाँ तीन साल रहा और काफ़ी संघर्ष किया पढ़ाई में भी और मैं मिडिल क्लास फैमिली से था तो मैं अपने इस पूरे आ, दस साल के बाद मुझे पूरी डिग्री कम्प्लीट हुई मेरी छः साल बी किया मैंने तीन साल एमडी किया मैंने और अब जाके प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं आपके परिवार में कौन कौन है मेरे परिवार में मेरी माँ है मेरे पिताजी हैं भाई हैं और मेरी वाइफ है हम्म हम्म अच्छा एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि हम लोग होम्योपैथी के बारे में बात करते हैं तो होम्योपैथी के जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं हाल ही में आपने भी एक कॉन्फ्रेंस अटेंड किया जो जयपुर में हुआ था जी तो इसका थीम क्या था होम्योपैथी कॉन्फ्रेंस का इसका थीम जो अलग अलग नेशनल लेवल का ये सेमिनार था इसमें बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं हर स्टेट से जो काफ़ी नेम फेम रहता है वो अपने अपने केसेस जो है अपने अपने क्या उन्होंने रिजल्ट दिया किस केस पे क्या स्टडी किया क्या नहीं ठीक हुआ वो सारे प्रेजेंटेशन रहते हैं वो श्रोतागण को नहीं समझ में आएगा लेकिन यह है कि उससे डॉक्टरों को जो आ, आने वाले डॉक्टर रहते हैं जो या डॉक्टर जो बने रहते हैं उन दोनों लोगों के लिए वो बेनिफिशियल रहता है बहुत बेनिफिशियल उससे बेनिफिस्यल उनको आ, बहुत मदद मिलती है आगे पेशेंट देखने में जी जी चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से कॉन्फ्रेंस हुआ और उसमें डॉक्टरों को काफ़ी जो है बेनिफिट मिलता है और इन फ्यूचर होम्योपैथी किस तरह से काम करेगा शायद उसके ऊपर भी विचार किया होगा जी होम्योपैथी में कई चीज़ों में काफ़ी अच्छा रिजल्ट है हम एलोपैथी डॉक्टरों के पास जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ सर्जिकल ही रहता है काफ़ी और उनकी दवाएं भी क्या कहते हैं महंगी हो। होती हैं प्लस कई जगह पे साइड इफ़ेक्ट डालती हैं तो होम्योपैथी में साइड इफेक्ट नहीं है और किडनी स्टोन हुआ सोराइसिस हुआ मेरे प्यास पेशेंट एक आया था कि सरवानी जी थे और एम से रिटर्न थे उनको जो है जब तक वो दवा लेते थे तब तक आराम रहता था लेकिन मैंने अपने होम्योपैथिक प्रिस्क्राइब से उनको रिलीफ दिया और So, uh, काफ़ी रिजल्ट उनका मात्र दो या तीन महीने में हो गया था स्टोन के भी पेशेंट आते हैं ख़ासतौर से रीनल स्टोन किडनी स्टोन के तो लोग होम्योपैथी चिकित्सा यूज कर सकते हैं और दो तीन महीने में उससे लाभान्वित हो सकते हैं जैसेस सूरे, के बारे में आपने बताया कि ये तो बहुत लंबा चलने वाला डिजीज़ होता है और होम्योपैथी में या ओल्योपैथी में जब ट्रीटमेंट लेते हैं तो कंटिन्यू मेडिसिन लेना ही पड़ता है तो इसमें कैसा है हमारे में सर तीन चार महीने हम लोग जो दवा देते हैं हु, जैसे इचनेशिया मदर टिंचर हुआ या उसके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसके माइंड के हिसाब से अलग अलग मेडिसिन आती हैं प्रिस्क्राइब करते हैं लेकिन जनरली मैं इचनेशिया क्यों हर पेशेंट को प्रिफर करता हूँ तो उससे तीन तीन महीनों में रिस्पांस अच्छा मिल जाता है पेशेंट अच्छा, अच्छा, फिर वापस नहीं होता वापस बहुत होता है लेकिन आ, कुछ कुछ लोगों को नहीं भी होता बॉडी एडॉप्ट कर लेती है जैसा भी रहता है एटमोसफियर उनका खान पान अच्छा ये सोरेसिस नहीं हो इसके लिए क्या करना चाहिए प्रिवेंशन क्या हो सकता है क्योंकि काफी जो है ये लंबा चलने वाला बीमारी जी ठीक नहीं होता जल्दी प्रिवेंशन तो नहीं सर लेकिन ये है कि होने के बाद जो है आदमी को जैसे कुछ चीज़ों को ख्याल रखना चाहिए योग करना चाहिए ध्यान लगाना चाहिए अभी मैं ब्रह्म कुमारी में आया तो यहाँ काफ़ी लोग मेडिटेशन ध्यान लगाते हैं वो उससे भी हमारे शरीर में जो बुराइयाँ हैं जो हैं उस पर काफ़ी रिजल्ट मिलता है क्योंकि होम्योपैथी दवा भी माइंड पे असर करती है और तो जो मेडिटेशन वगैरह जो भी चीज़ें हैं उसको अगर हम ध्यान में रखते हुए अगर करते हैं अगर समय देते हैं उसको तो उससे कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर अच्छा प्रभाव आता है यानी इसका कोई प्रिवेंशन नहीं है सिर्फ हम लोग को मेंटेन करना होगा या फिर अपने, अपने खान अपने, अपने खान पान को अपने लाइफस्टाइल को बदलना पड़ा उसको जैसे कि आप अभी कहा तक कहा तो फिलहाल कोई प्रिवेंसन नहीं।, नहीं है मेडिटेशन करना ये एक अच्छा टूल है जहाँ पर आप बीमारियों को कम कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं डॉक्टर रुपेश कुमार पांडे हमारे साथ है और नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ होम्योपैथिक स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं और मैं चाहूँगा कि ये नेशनल प्रेजिडेंट ऑफ होम्योपैथिक स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है उसके बारे में बताइए किस तरह से काम करता है क्या है ये मैं जब बी में गया तो वहाँ काफ़ी विसंगतियाँ थीं यूनिवर्सिटी में सेशन बहुत लेट चलते थे तो सभी वहाँ कई कॉलेज थे सभी लोगों ने एक गठन किया और तब से होम्योपैथी स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन स्टार्ट हुआ हम लोगों ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी और काफ़ी चीज़ों को बरकतुल्ला विश्वविद्यालय हमारा लगता था भोपाल में हमने उसमें बहुत लड़ाइयाँ लिखीं बहुत लेटर लिखे आदरणीय यमुना देवी जी थी विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष थी अभी वहाँ नहीं लेकिन उन्होंने भी हम लोग का बहुत सहयोग किया और काफ़ी चीज़ें छात्रों के हित में आई और उसके बाद हम लोगों ने इसका नेशनल लेवल पे गठन किया जो कि आदरणीय डॉक्टर देसाडा सर मिले उनके उससे उनको हमने चीफ पैटर्न बनाया उन्होंने बोला कि रूपेश तुम जो है ये बहुत सही कर रहे हो मैं भी स्टूडेंट था तो बहुत विसंगतियाँ थी होम्योपैथी में क्योंकि नया नया यहाँ आया था जो केंद्र के बजट आते हैं वो ज़्यादातर एलोपैथी डॉक्टरों को मिलते हैं होम्योपैथी को कम मिलते हैं बजट वगैरह तो उन्होंने भी सपोर्ट किया फिर हम लोगों ने एक नेशनल विंग बनाई और आज हर स्टेट में हमारी नेशनल विंग है महाराष्ट्र में है यूपी में है राजस्थान में है गुजरात में है उड़ीसा में है तो हम लोग जो होम्योपैथी डॉक्टर हैं उनके डेवलपमेंट के लिए जहाँ कोई खामियाँ हैं या जो गवर्नमेंट जो है हम लोग को पैसे में भेदभाव करती है कि हेल्थ सेक्टर में कि एलोपैथी को ज़्यादा पैसा वो लोग देते हैं बजट में हम लोग को बहुत कम देते हैं उन सब के लिए हम लोग आवाज़ उठाते रहते हैं समय समय पर नहीं, नहीं, नहीं। चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से ये होम्योपैथिक स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन काम करता है और इसमें स्टूडेंट और फिर सरकार की तरफ से जो भी बातें होती हैं उसमें समानता चाहिए ये आपने कहा जी जी, आ, जी होना भी चाहिए सभी को समानता क्योंकि हर पेटी अपने हिसाब से काम करती है और वो जिस तरह से एक ओलोपैथी एक को अच्छा देखे एक को खराब देखे ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि समान भाव जो है भारत देश में इसकी हमेशा लड़ाई चली रही है अब चल रही है तो आइए आगे ते हैं लड़ाई की बातें हम छोड़कर फिर कुछ नई बातें हम लोग करेंगे डॉक्टर रुपेश कुमार जी से और मैं चाहूँगा कि आ, आपका प्रैक्टिस अब कहाँ पर है कैसे करते हैं कौन सी जगह पर आप प्रैक्टिस किया पूरे भारत में कहीं कहीं आपका जो ट्रांसफ़र हुआ हो उसके बारे में भी बताएं मैं यूपी में प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में अपनी प्रैक्टिस करता हूँ और वहाँ पर मरीजों को जो है हर छः महीने पे हमारा एक निःशुल्क कैंप भी लगता है वहाँ पे अच्छा और लेकिन वो कैंप हम एक ही दिन का करते हैं और बाकी जनरल प्रैक्टिस सुबह दस से दो शाम को पाँच से आठ घर वैसे जैसे सभी <laughs> लोग जीते हैं हम लोग भी जीते हैं जी <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात बताया आपने और जैसे कि आप एज़ ए डॉक्टर का ये लोग जो हैं जितने भी डॉक्टर्स को मैंने अभी तक मेरे साथ में रहे या मैं उनके संपर्क में आया तो काफ़ी लोग जो हैं संगीत के साथ भी अच्छा उनका तालमेल बैठता है तो मैं चाहूँगा कि आपका क्या संगीत के साथ तालमेल है मैं भी बहुत संगीत सुनता था अभी तो फिलहाल जब से प्रैक्टिस लाइफ में आया समय बहुत कम मिलता है लेकिन सफ़र वग़ैरह में मैं अभी भी प्रेफरेंस करता हूँ संगीत को जो तो तो संगीत सुनने का शौकीन अच्छा अच्छा तो कौन से गाने आप सुनते हैं किस टाइप के संगीत को आप सुनते हैं आ, मैं पुराने गाने भी सुनता हूँ और नए दोनों गाने सुनता हूँ उनके क्लासिकल भी सुनता हूँ सारी तरहों से गाना सुनता हूँ तो मुख्य रूप से आपको जो पसंद आता है वो कौन सा मुख्य रूप से मुझे सभी ग लगभग मुझे पसंद <laughs> है ऐसा कोई है नहीं लेकिन कोई गाना आपको बार बार सुनने का दिल करता है तो उसकी एक लाइन बता दीजिए वो साथी रे तेरे बिना भी, भी क्या जीना ये क्यों पसंद करते हैं आप ये कि हम लोग भाग दौड़ की लाइफ में हम लोग को एक सहारा चाहिए <laughs> इस वजह से गीत आपको पसंद जी, आता जी। है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं डॉक्टर रुपेश कुमार जी ने जिस गीत को याद किया वो गीत सुनते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं आप सुना है रिडवाद नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कराते रहो ला ला ला, ला।, ला, ला।, ला, ला। धीरे की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है प्यारे टू मेरी रातें तुझ बिन मेरे दिन पंजारे मेरा जीवन जलती भूनी बुझे बुझे मेरे सपने सारे तेरे बिना मेरे तेरे तेरे बिना क्या नमस्कार दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है डॉक्टर रूपेश कुमार जी से हम बात कर रहे हैं जो एक एमडी डी होम्योपैथ है और काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं और साथ ही साथ स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होम्योपैथी से जुड़कर काम कर रहे हैं काम भी कर रहे हैं और किस तरह से होम्योपैथी काम करती है उसके बारे में लोगों को जागरूक भी करते रहते हैं और छः महीने में एक बार जो है एक दिन का कैंप भी फ्री लगाते हैं जिससे लोगों को होम्योपैथी के बारे में पता चले और होम्योपैथी का लाभ उठाए तो मैं चाहूँगा कि हमारे इस होम्योपैथी में जैसे कि जनरली सीजनेबल जो डिजीज़ होते हैं उसमें किस तरह से काम करता है जैसे अभी ठंडी के समय में ज़्यादातर तो लोगों को कफ खांसी गला बैठ जाता है तो इसमें इसमें हम लोग जिसे जिसको ठंड लगती है एकोनाइट 200 हंड्रेड प्रिस्क्राइब करते हैं और हीपरसल्फ़ 200 देते हैं इस्पॉन्जे टू देते हैं लेकिन मैं श्रोतागण से निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी दवा लें तो होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श करके लें यही तीन दवाएं प्रेफर करते हैं बाकी फिर डिजीज कैसी है या क्या है तो उस हिसाब से फिर दवा चेंज करते हैं जनरली यही तीन दवा यूज करते हैं अच्छा ये होम्योपैथिक जो गोलियां हैं वो बोलती सफ़ेद सफेद होते हैं वो कैसे बनता है क्या है उसके बारे में कुछ बताइए वो शुगर ऑफ <laughs> मिल्क से गोलियां बनती हैं वो गोलियों में जो लिक्विड डालते हैं मेनली वो होता है अच्छा अच्छा लिक्विड पे मेडिसिन का नाम लिखा रहता है अच्छा गोलियाँ काम नहीं करती गोलियाँ वहीकल है अच्छा अच्छा अच्छा माध्यम वहीकल का काम करती है और जो दवाएं हैं वो पोटेंसी में किस पोटेंसी में उनके ऊपर लेबल लगा रहता है अच्छा थर्टी है टू हंड्रेड है वन एम है वन एम है मदर टिंग है हु, तो दवाइयां वो दिया जाते हैं ग्लोबल में हम डालते हैं डाल के देते हैं जी वो वहीकल का काम वहीकल का काम करता है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुख्य रूप से जो हम लोग दवाइयाँ खरीदते हैं वो अलग अलग कलर की होती लेकिन कलर जी, है लेकिन होम्योपैथी सिर्फ व्हाइट कलर में आना चाहिए समझ में नहीं आता कौन सा गोलूस बच्चे ले बहुत ले। पसंद करते हैं <laughs> खासतौर तो से आते हैं बच्चे जी जी जी, जी। और जैसे कि कॉनिक जो डिजीज़ होते हैं उसमें से जो मुख्य रूप से होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती हैं वो कौन सा बीमारी है इसमें ज़्यादातर होम्योपैथी काम करती हैं जी ये आपको बहुत अच्छा सवाल है स्किन डिजीज़ों में होम्योपैथी का बहुत ही अच्छा रोल है रिंग वर्म हुआ सोरासिस हुआ एक्जिमा हुआ और ऐसी कई बीमारियां पिंपल एक्ने इसमें स्किन में बहुत अच्छा इफेक्टिव है होम्योपैथी अच्छा अच्छा और साइड इफेक्ट भी नहीं है नहीं। लोग खुद ही प्रेफर करते हैं कहीं कहीं स्टेटों में अवेयरनेस है लेकिन आप लोग के माध्यम से गवर्नमेंट भी आजकल पैसे खर्च कर रही है कंपनियां भी पैसे खर्च कर रही हैं एडवर्टाइज में तो लोग लोग अब जागरूक हो रहे हैं हुँ, हुँ. पहले जैसी बातें नहीं रही हुँ. तो हम लोग खुद होम्योपैथी को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं जी जी कोशिश उनकी यही रहती है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि होम्योपैथी मेडिसिन जो है खासकर के स्किन डिजीज़ में अच्छा काम करता है तो मैं चाहूँगा कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं अगर आपको किसी भी तरह का इस तरह का स्किन डिजीज़ हो या स्किन का प्रॉब्लम हो तो होम्योपैथी अच्छा है और उसको प्रेफर करें ऐसा मैं कह सकता हूँ क्योंकि इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं और साइड इफेक्ट्स नहीं है तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि डॉक्टर और पेशेंट का एक अच्छा रेपो होता है कभी कभी डॉक्टर और पेशेंट की अच्छी बन जाती है तो बीमारियाँ बहुत जल्दी कम हो जाती है तो आ, प्रैक्टिस के अंतर्गत कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस सुनाइए जो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में आपके पास आया हो व्यक्ति और ठीक होके गया हो मेरे पास तो पेशेंट कई आए लेकिन आ, एक पेशेंट थी लेडीज पेशेंट थी उसको गलेक्टोरिया की शिकायत थी तो काफ़ी समय से लंबा इलाज कर रही थी नहीं सही हुआ लेकिन विदिन वन मंथ उसको हंड्रेड परसेंट तो नहीं वन मंथ में लेकिन ये नाइन्टी परसेंट उसको रिलीफ मिल गया था तो वो दो महीने में क्योर हो गई अच्छा अच्छा हाँ वो बहुत ही डिप्रेस में रहती थी कि डॉक्टर साहब कहाँ जाएं किसके पास जाएं मैं यहाँ गई होम्योपैथ को भी ए, कुछ दिन दिखाया तो मैंने कहा थोड़ा सा आप सब्र रखिए सब्र का फल मीठा होता है <laughs> तो और दवाइयाँ काम करती हैं ऐसा नहीं है लोगों की भ्रांतियाँ हैं कि दवा नहीं काम करती हम मीठी गोली देते हैं तो उसने हमको डेढ़ दो महीने का टाइम दिया और उसको रिजल्ट मिला तब से उसकी पूरी फैमिली हमारी जी जी आपके फिजिश आप उनके फैमिली फिजिशियन हो गए चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और चलिए वक्त हो गया अब आगे बढ़ते हुए मैं कहूँगा कि जैसे हम लोग पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं आप भी घूमते रहते हैं तो सबसे ज़्यादा जो अच्छा जो आपको लगता है हिल स्टेशन या जो एरिया अच्छा है उसके बारे में बताइए मुझे माउंट आबू पसंद है मैं 2012 में आया था यहाँ ब्रह्म कुमारी में ही आया था माइंड से रिलेटेड एक सेमिनार था यहाँ पर मेरा ग्रुप टूर आया था हम लोग लगभग बारह तेरह स्टूडेंट्स थे तब मैं दिल्ली में एमडी कर रहा था तो कॉलेज की तरफ से आया था और हम लोग थे हमको बहुत अच्छा लगा अभी फिर हम सब लोग आए हैं हमारी मिसेज भी आई हैं वो भी डॉक्टर हैं अच्छा और हम लोग आए हैं तो हमको माउंट आबू बहुत अच्छा लगता है यहाँ से हमको शांति मिलती है यहाँ अच्छा और भाग दौड़ से सारी चीज़ों से कुछ दिन शांति से गुजारते हैं ध्यान लगाते हैं बहुत ही अच्छा लगता है हमको अच्छा अच्छा चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि माउंट आबू आपको अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ शांति का वातावरण है ये जो सराउंडिंग है आपको अच्छा लगता है तो आप यहाँ आना पसंद करते हैं और ये जिस तरह से आपने बहुत सारे भारत के देशों में भ्रमण किया लेकिन उसमें से ये प्लेस आपको काफ़ी अट्रैक्शन करता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि जीवन में जो है जैसे कि आपने कहा स्टूडेंट लाइफ में आपने काफ़ी स्ट्रगल किया और जब आपने प्रैक्टिस करना शुरू किया उस समय उस दौरान आपको सबसे ज़्यादा जो मुश्किलें हैं वो कौन से समय में और किस वजह से रहा स्टार्टिंग में होम्योपैथिक आ... में ऐसा कोई सफ़र नहीं रहता है लेकिन आ, किसी भी प्रैक्टिस में अगर आप स्टार्ट करेंगे तो या बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा उसको सेटअप सेटअप करने में एक डेढ़ साल तो दो साल लग जाते हैं तो वो वही दिक्कतें हुई क्लिनिक का किराया भरने में दिक्कतें थी हाँ हा। <laughs> और पेशेंट शुरू में कम रहते हैं क्योंकि कोई जानता नहीं आप नई जगह पर बैठे हो तो किसी को क्या पता तो एडवर्टाइज में थोड़ा बहुत प्रचार करने में धीरे धीरे अब वो बातें नहीं रही अब हमको भी टाइम हो गया है काफ़ी और सब सही है अभी सही है जी <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जीवन में हम लोग जैसे कि आगे बढ़ते रहते हैं और काफ़ी चीज़ें हमारे पास आती रहती हैं और हम अपने कहीं ना कहीं छोटे बड़े मोटिवेटर्स हमारे जीवन में हमको मोटिवेट करते रहते हैं तो आपके लाइफ में आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेशन किस मिला मुझे मोटिवेशन डॉक्टर एस एम देसाडा सर से मिला उनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया और आज उनकी एज 62 ईयर है वो हमारी सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी के एग्जीटिव मेंबर भी हैं सी के उनसे मैं हमेशा प्रेरणा लेता रहता हूँ उनको वो उनके साथ कहीं भी रुकता हूँ मैं उनका सुबह उठना वॉक करना देर रात तक काम करना कोई भी थकान नहीं कुछ नहीं बहुत एनर्जेटिक है वो उनसे मैं हमेशा प्रेरणा लेता रहता हूँ और मैं लोगों को भी ये बोलना चाहता हूँ कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए कभी भी जिस भी काम में लगे हैं वो लगे रहना चाहिए आज नहीं तो कल सफलता मिलनी तय है। लेकिन अगर आप घबरा जाते हैं और बीच में रास्ता छोड़ देते हैं तो आप फिर सफलता से बहुत दूर चले जाते हैं आगे बढ़ते हुए मैं यही कहना चाहूँगा आपने बहुत अच्छी बात बताई कि किस तरह से हम अपने लाइफ में कभी भी हिम्मत को नहीं हारना चाहिए हिम्मत रख के आगे बढ़ते रहना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए जिससे हम अपने जीवन में कामयाब बन सकते हैं तो डॉक्टर साहब चलिए बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत ही अच्छी बातें आपने होम्योपैथी के बारे में बताया जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपको मोटिवेशन जो है डॉक्टर साड़ा से मिलता रहा और आज भी मिलते रहता है उनकी बातों को उनके जो काम करने का तरीका है वो आपको पसंद आता है तो चलिए ये अच्छी बात है क्योंकि हम किसी न किसी व्यक्ति को आदर्श मानते हैं तो हम उन जैसा बनने का प्रयास करते रहे अपने आप को भी हमेशा इंस्पायर करते रहते हैं उनकी बातों को देखकर या उनकी उनके साथ रहकर तो ये एक अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में इस तरह के मोटिवेटर्स होने चाहिए ताकि हम अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहें <laughs> तो ये हमारे युवा साथियों को कई बार करियर च्वाइस करने में दिक्कतें आती हैं तो अगर वो होम्योपैथी में अपना करियर करना चाहते हैं तो किस तरह की विचारधारा उनके पास होनी चाहिए और होम्योपैथी में किस तरह का करियर उनके लिए है हाँ होम्योपैथी में बहुत अच्छा इस समय तो करियर है गवर्नमेंट भी एनएचएम नेशनल होम्योपैथी मतलब आपके राजस्थान की बात मैं करता हूँ अभी राजस्थान में एक नेशनल यूनिवर्सिटी खुद की होम्योपैथी खुली है यूनिवर्सिटी होम्योपैथी यूनिवर्सिटी अब राज जयपुर में है तो वहाँ पर भी कोर्सेज अवेलेबल हैं और कई कॉलेज हैं प्राइवेट उदयपुर में है जयपुर में दो तीन कॉलेज हैं बाकी गंगानगर में कॉलेज हैं तो वहाँ पे जो बारहवीं पास विद्यार्थी हैं साइंस साइड हैं जिनको जिन्होंने बायोलॉजी लिया था वो उसमें एडमिशन ले सकते हैं जुलाई के आसपास एडमिशन होते रहते हैं तो वो ले सकते हैं फीस स्ट्रक्चर वगैरह कैसे होता है फ़ीस स्ट्रक्चर अलग अलग कॉलेज की रेटिंग के हिसाब से रहता है तब भी लमसम फीस जो है सिक्सटी के आस रहती है ईयरली साढ़े साल का हमारा फीस लगती है और एक साल का इंटर्नशिप रहती है उसके बाद वो डॉक्टर होम्योपैथी बन जाते हैं चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया हमारी युवा साथियों के लिए तो चलिए जाते जाते आपको राजस्थान और गुजरात के काफ़ी लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए आप मोटिवेशन के तौर पे या फिर कुछ अच्छी बातें एक मैसेज के तौर पे क्या बताना चाहेंगे मैं उनसे फिर यही कहना चाहूँगा कि जिस भी काम में आप लगे हो उसमें कभी हिम्मत मत हारिए और निरंतर प्रयास करते रहिए और जूझते रहिए उसमें आज नहीं तो कल सफलता आपको मिलना तय है और अगर आप थक हार के लाइन चेंज कर देते हैं या आप उसमें अपने आप को थका हारा महसूस कर लेते हैं तो फिर सफलता मिलना बहुत ही मुश्किल है अगर आप लगे रहते हैं तो एक ना एक दिन सफलता मिलनी तय है सफलता इतनी टाइम लगाती है लेकिन मिल जाती है अगर आप सच्चे मन से मेहनत करते, करते रहें प्रयास करते रहें तो कोई दिक्कत नहीं है हमें अच्छा लगा थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया रमेश जी आपका शुक्रिया हाँ। नमस्कार चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातें लेकर हम आपके साथ होंगे तब तक हमें दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो नाइनटी 90.4 फोर सुनते रहो मुस्कते रहो थामी जी सत्य पथ के राहियों मशाल थामी आखिरी सांस तक कारवा चला है जो चले क्षतिज के पार तक कारवा चला है जो चले क्षति के पार तक झुके नहीं ध्वजा सदा वो मुकाम कीजिए झुके नहीं ध्वजा सदा वो काम जाने का मिला सुनहरा मौका है भाग्य को सजाने का मिला सुनहरा मौका